परमहंस उपनिषद यह उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध है गद्यात्मक इस उपनिषद में पांच बड़े अनुच्छेद हैं जिसमें परमहंस परिव्राजक के लक्षण परिव्रजन के अधिकारी परिव्रजा प्राप्ति की विधि आदि का विवेचन किया गया है उपनिषद का सुभारम पितामह ब्रह्म द्वारा अपने पिता आदि नारायण से परमहंस परिव्राजक विषयक प्रश्न से हुआ है नारायण ने उत्तर देते हुए कहा कि पहले व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए तदुपरांत क्रमशः सन्यास ग्रहण करना चाहिए सन्यास ग्रहण की विधि का उल्लेख करते हुए नारायण ने आगे उसकी जीवनचर्या पर प्रकाश डाला है पुनः ब्रह्मा जी के पूछने पर नारायण ने ब्रह्म प्रणो का रहस्य समझाते हुए कहा है कि वह ब्रह्म प्रणव सोडश मात्रात्मक होता है इसे भली प्रकार जानकर इसकी उपासना करने वाला ब्रह्महंस अंततः विदेह मुख प्राप्त कर लेता है इस स्थिति की प्राप्ति के बाद शिखा यज्ञोपववीत आदि बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं रहती उसे अन्य मंत्र तंत्र उपासना ध्यान की भी आवश्यकता नहीं रहती वह तो ब्रह्म प्रणव के अनुसंधान पूर्वक सच्चिदानंद अद्वैत चिदहंस रूप में ब्रह्म हूँ ऐसी भावना से अपने जीवन को कृतकृत्य बना लेता है शांति ओम भद्रम कर्णे भीतृणुजा देवा भद्रम पश्येम्माजत्राइरंगेषुवागम्सनुषेम देवित तैयदाजु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्ति नस्ता स्ति नो बृहस्पतिदा ओ शा शांति शाति हरि ओम अथ पिता स्वितरमादारायण उपसमेत प्रणम्य पृक्ष धर्मक्रमं अवगतं भगवत मुखा वर्णाश्रम धर्मक्रम सर्वतम इदानंत परमहंसपरिव्राजकलक्षण देखा भी क्रजना कृदृश्रजकलक्षण करमहंस परव्रजक मे ब्रूहि स होवाच भगवान्दिनाय एक बार पितामह ब्रह्मा ने अपने पिता आदि नारायण के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके पूछा हे hey भगवान आपके श्रीमुख से सुनकर वर्णाश्रम धर्म का क्रम तो मैंने पूरी तरह जान लिया है अब मैं परमहंस प्रव्राजक के लक्षण जानने की इच्छा रखता हूँ परिभ्रजन का अधिकारी कौन है परिव्राजक के क्या लक्षण है परमहंस कौन है प्रव्राजकत्व कैसे प्राप्त होता है यह सब मुझे बताने की कृपा करें भगवान ने भगवान्दना सदगुरी सभीपे सकल विद्यापरीश्रम जो भूत कामश्मिकुखश्रमं ज्यादा वसनामंकाराद वमनावेयधिगम्य मोक्षारगैकसाधनों ब्रह्मचर्य सामप्य गृही भवत् गृहाू प्रव्रजेत ज दिवेतरथा ब्रह्मचरिया प्रव्रजेद गृहानतीवा स्नातको वनातको सन्नारगनको वदहरिव विरजे तद हरिव प्रव्रजेदि बुध्वासंसारेसु विरक्त ब्रह्मचारी गृह वाण प्रस्थो वितरम मातरम कलत्रपुत्रबंधुवरग तदिष्य सहवासी वा मोदय तद्देजया मेविता कुरी तथा न क्यायाम कुरिया करोति इति कौतीत बीजा कुलियामतुत सत्म तजस्तमी देजो निर यच था जानन आरोहाधया दईमितन मंत्रेना जिघ्रेत एसवा अग्निर्जो निर्ज प्राण गवाम ज्योतिम ग स्वाहेत्यमे वै तदा ग्रा श्रोत्रियाद्निमाद्योक्तम जिघ्रेत यद्यावाग्नि नींदे दफ्सू जुहुयात आपो वै सर्वा दिवता सर्वाभ्यो दो जुहोमी स्वाहेतीृत तो तो प्राणीयात साजम हविनामय विधिरा नाशके पवेशेवाग्नि प्रवेशेवा प्रवे महाप्रस्था यद्यास्यान्मसाचा वम तनसे देश पथा सद्गुरु के समीप परिश्रम पूर्वक समस्त विद्याओं का ज्ञाता होकर वह विद्वान लौकिक और पारलौकिक सुखों को श्रम स्वरूप अर्थात श्रम साध्य जानकर एसनात्र अर्थात पुत्र ऐठना वित्तना और लोकना वासनात्रय दे तथा बुद्धिजन्य मिथ्या संस्कार ममत्व और अहंकारिदादि को वमन किए अर्थात उगले हुए अन्य के समान हेय समझकर कर मोक्ष पथ के एकमात्र साधन ब्रह्मचर्य को पूरा करके अर्थात ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात गृहस्थ बने गृहस्थ धर्म के पालन के बाद वनी अर्थात वान पृथ्वी बने तब परिव्राजक सन्यासी बने यह सामान्य अनुशासन है इसके अतिरिक्त विशेष संदर्भों में किसी भी आश्रम आश्रम से अथवा गृहस्थाश्रम से या वान प्रथाश्रम से भी त्रिव्रज्ञा में प्रवेश कर सकता है अतः व्रति हो या अव्रति स्नातक हो या अस्नातक अग्निहोत्र करने वाला हो अथवा न हो तब भी विरक्ति उत्पन्न हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करके परिवराजक हो जाना चाहिए संसार से सभी प्रकार से विरक्त ब्रह्मचारी गृहस्थवान प्रस्थी अपने माता पिता पत्नी पुत्र संबंधी बंधुओं और उनके अभाव में शिष्यों अथवा साथ में रहने वालों से सम्मति लेकर प्राजापत्यष्टि यज्ञ करते हैं उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए आपने ये इष्टि ही करनी चाहिए अग्नि ही प्राण है इसके अर्थात अग्नि द्वारा ही प्राण क्रिया करता है ऐसा भाव करते हुए तय धातवी इष्टि करे सत्वरज और तम ये ही त्रिहातु है इसके पश्चात इस मंत्र से अग्नि को सूंघे हे अग्निदेव यह प्राण आपका कारण रूप है यह जा जानते हुए आप इसमें प्रवेश करें आप प्राण से उद्भूत हैं इसलिए आप हमें प्रकाश और वृद्धि प्रदान करें हे अग्निदेव आप अपने योनि स्थल अर्थात प्राण में प्रविष्ट हों अपने उत्पत्ति स्थल में गमन करें स्वाहा इस प्रकार ऐसा कहा गया है ग्राम के श्रोत्री के घर से अग्नि लाकर पूर्वोक्त विधि से अग्नि को सूंघे यदि आतुरता पूर्ण भाव हो और अग्नि उपलब्ध ना हो तो जल में ही हवन करें। आप अर्थात जल ही समस्त देवताओं का स्वरूप है समस्त देवताओं के निमित्त हवन कर रहा हूँ ऐसा भाव करते हुए स्वाहा सहित आहुति प्रदान करें तत्पश्चात हवन किए हुए पदार्थ को उठाकर घृत सहित हवि को ग्रहण भक्षण करें इस विधि का प्रयोग वीर मार्ग में अथवा अनसन द्वारा शरीर छोड़ने के क्रम में अथवा जल प्रवेश में अथवा अग्नि प्रवेश में अथवा महाप्रस्थान में किया जाता है यदि आतुरता हो तो मन अथवा वाणी से सन्यास की विधि संपन्न कर लेनी चाहिए यही मार्ग है स्वस्थ क्रमेण चेदात्म श्राद्धम व्रजा होम कृत्वाग्निमात्मारोह्य लौकिक वैदिक स्वचतुर्दशक्रवृत्ति च पुत्रे सरोप्य तभा शिष्येवा तद्भा स्वात्मने वा ब्रह्मत्म यज्ञमंत्र ब्रह्म भाविया ध्या सात्री प्रवेशकसु सर्विद्यां ब्राह्मण्याधारा वेदमातर क्रमातीब्लाप्यहृतिमार्लाप्यसधनापह राश्य प्रणवन शिखामुत्र योपववीतः वस्त्रम भूमो वापसुवासृज्य ओं भू स्वाह ओं भुव स्वाह ओं स्व स्वाहेतजातूप्त्म रूप ध्यान पुनः पृथक तृणव्याहृतिपूर्वक मन सा वचसा सन्नस्तम सन्स्तम सन्नस्तमे इंद्रमध्य मतध्वरीवारिगुणीकृत प्रयसोच्चारण कृत् प्रणवध्यान परायण तूतेभ्यो मत् स्वाहेतुर्द्वबाभ ब्रम्माहमस्मी तत्व सामदी महावाक्यासंधानम कीचीं दिशंछेत जातूपरश्चरेत सन्यास स्वस्थ क्रम से आत्मध्राध्य एवं बिजाहोम संन्यास ग्रहण के समय किया जाने वाला यज्ञ विशेष करके अग्नि को आत्मा में आरोपित करके अपनी लौकिक और वैदिक सामर्थ्य को तथा अपने चतुर्दश करण प्रवृत्ति को पुत्र में आरोपित करें पुत्र के न होने पर शिष्य में और शिष्य के अभाव में अपनी आत्मा में ही आरोपित कर दे इसके पश्चात ब्रह्मत्व यज्ञस्वम मंत्र का उच्चारण करके भावनापूर्वक ब्रह्म का ध्यान करके सावित्री में प्रवेश करें तब अपतत्व अर्थात जल में समस्त विद्याओं के अर्थरूप ब्राह्मण की आधार रूपा वेद माता गायत्री को व्याहृति त्रय भू भुवस्व में विलीन करके इन तीनों व्याहृतियों को आकार उकार और मकार अ उम में विलीन करे इसके पश्चात सावधानी सावधान होकर जल का पान करें इसके बाद प्रणव ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए शिखा को त्याग कर यज्ञोपवीत को काटकर वस्त्रों को भूमि अथवा जल में विसर्जित कर ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा स्वाहा इस मंत्र से जात रूप धर चित्व निश्छल होकर अपने स्वरूप का ध्यान करे फिर पृथक प्रणव और पूर्वक मन और वाणी से भी मैंने सन्यास लिया मैंने सन्यास लिया मैंने सन्यास लिया ऐसा मद्र मंध और तार सप्तक की ध्वनि में तीन बार तीन गुना प्रयत्न मंत्र मंत्रोच्चारण करके कहे तत्पश्चात प्रणव का ध्यान करते हुए समस्त प्राणियों को मैं अभदान कर रहा हूँ ऐसा भुजा उठाकर बोले कि मैं ब्रह्म हूँ अहम ब्रह्मात्मी तुम वही ब्रह्म हो तत्वमसी आदि और इन्ही महावाक्यों के अर्थ पर चिंतन करता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसंधान हेतु तो निर्लिप्त होकर उत्तर दिशा में जाकर विचरण करें यही सन्यास धर्म है